बैलेंस है दोनों को प्रसन्नता बराबर हो गई व्यवस्थाएं तो सब जो है ये है कैसे कैसे सोची जाती हैं कैसे कैसे की जाती हैं व्यवहार में ये विचारवान व्यक्तियों के कार्य है तो जामवंत लीलादि सब बहिराए रघुनाथ ये धरे राम रूप सब चले नाए पदमाथ वे सब लोग फिर उसके बाद उनको सबको विदा किया भगवान ने तो वह सब लोग भगवान को प्रणाम करके और उनके सुंदर स्वरूप को देकर के अपनी बजर तो किया और चलते प्रणाम किया और जैसे आप भगवान को तभी देख रहे हैं और उसके बाद फिर व्यवसायी रूप उन्होंने हृदय में धारण कर दिया जिससे कि वैसे रूप स्मरण करते रहेंगे तो वैसे झाते ही रहेंगे जहां स्मरण करेंगे भगवान को सब जगह हैं कोई हमारे होटल में आसमान है उन्हीं को सिर्फ उनके स्मरण लिया ऐसा विचार करते हुए वहां से ये लोग सब्जे अभी तक बैठा रहा तो ने फिर क्या किया तो कभी तब अंगद उठ ना ऐसे रो सजनयन जो अब अंगी सब चले गए तो अकेले में अंग हो पीछे से ले गए के पास आए ना उठी ना ऐसे रो भगवान के पास गए और उनके चरणों चढ़ा और सजन ने कृत करते करते बेहि से मैंने बैठे हुए जो उदास दुखी हुई वो तो फंसे तो तो तो तो तो तो तो भगवान के पास आ गए ने चौरासू आ रहे करजोरी और हाथ भी जोड़े अंगन है भगवान से जोड़ करके प्रार्थना करते हत बोलियों वचन और फिर अंगन में प्री विनम्रता के साथ में भगवान से पूरी ताकत लगा करके आग्रह करते हुए भगवान से बोला मनो प्रेम रस बोले ऐसे वचन बोले और प्रेम में प्रो करके प्रीम भाव से भा आ गया भगवान विषय पांच पिता जानते हैं भगवान को जो आनंद का समुद्र विषि काम भगवान आप तो परमात्मा पर, पर, परमात्मा है आनंद विधान है, है और कृपा निधान इसलिए कि आपका आनंद समुद्र के समान आप अपने आनंद में से एक बुंद भी जगह देते हैं तीनों लोगों का उसी से पूजा हो जाता है सीकृत है लोग एक बुंद से तीन लोग सुभाषित है तो फिर आप थोड़ा सा आनंद को भी दे देंगे तो घर थो छोड़ ही जाएगा आप जानते हैं इसलिए आप कृपा तो भी करते रहे थे अगर किसी को लगे कि हमें कृपा दूसरे पर कृपा करेंगे तो हमारा घर जाएगा तो क्या कृपा करोगे लेकिन कहा कि आप तो सिंधु है सिंधु में से इतना बादल निकलता पानी जाता है तो कभी कुछ कभी कभी ये बहुत ही गर्मी समुद्र सूख जाए तो वो समुद्र थोड़ा सूख है तालतन दिनों की तरह समुद्र की यही है उसमें से इतना पानी निकल जाता है तो भी नहीं सकता कितना पानी उसमें आ जाता है तो भी उसे भरता नहीं पड़ता नहीं बस उसी प्रकार से समुद्र की तरफ आप अचलन प्रतिष्ठा होती है समुद्र की महिमा ये है जो अजल प्रतिष्ठा उसके निपटता न पड़ता ऐसे ही परमात्मा जब हो तो उसका आनंद से संसार आनंदित हो तो उसका आनंद नहीं गया और सारा अगर को सब मिल जाए कुछ और हो जाए उसका तो वर्षी उस नहीं होती तो ऐसे अंदर कहता है भगवान से प्यार प्रकाश में लोए क्योंकि आनंद से लो देखो ये पहले चर्चा शुरू हुई थी कि लोग कल्याण के कार्य में लो दूसरों की सहायता करो ये दूसरों की सहायता भी इस बात की सूचक है कि व्यक्ति अपने आप में ऋणता का अनुभव कर है जब तक व्यक्ति में अपने आप में फुलफिलमेंट नहीं आता तब तक, तक किसी दूसरे को कुछ करे दे इसकी हिम्मत नहीं आती किसी के पास इतने ज्यादा पैसे हों कि उसके काम ही न आ रहे हो अपने खाने खर्चने से भी उसके बहुत बढ़ रहे हो ये जानता कि अगर हम सारी जिंदगी में खाएंगे तभी तो नहीं खर्च हो सकते उनका सबका प्रयोग करेंगे तो भी खर्च नहीं हो सकते तो जब अपनी जगह से ज्यादा धन सम्पत्ति उसको दिखाई देती तो लगता है चलो इसको देओ, इसको देओ, इसको देओ, इसको दे किसी को उसको दो इसको दो उसको दे दब देने की बात उसको आती और उसको लगता है कि हमारे पास जो कुछ बहुत थोड़ा है करोड़ों अरबों जरूर है लेकिन है तो थो थोड़ा ही कौन ज्यादा दिन चलेगा तो अगर उसमें दरिद्रता की भावना बनी रहती है दीनता की भावना बनी रहती है वो जाती नहीं है तो यही लगता है कि चाहे बना अपने पास हो कुछ तो और मिल जाए कुछ और मिल जाए ये तो अपनी भावना की बात है जब व्यक्ति की भावना के अंतर्ग उसके फुलफिलमेंट लगता है आने लगती है तब तो वो निकालता चाहे धन हो चाहे कार्य हो सहायता करने की बात भी है देने की बात है वस्तु आदि है अन्न आदि है धन आदि है जब व्यक्ति के पास अधिक होगा अपनी जरूरत से ज्यादा तब वो देगा अग्नि में व्यक्ति को खोखलापन लगता रहता है कमी लगती रहती भी लगती रहती है वो देने का भाव नहीं आता व्यक्ति और दूसरी बात ये भी है इसका उल्टा भी है ये बात तो समझ में आती है कि पुर्टी में जब होगा नहीं तो देगा क्या सिंपल सी बात गणित तो मैथमेटिक्स से यही कहती है लेकिन अध्यात्म विद्या कहती है कि यदि तुम दो तो, तो तुम्हें पूर्णता आ जाएगी तुम्हें जो पूर्णता नहीं लग रही है अभाव लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि तुम कुछ निकालते नहीं कुछ देते नहीं इसलिए दरद्रता तुमको घेर इसलिए कमी लग है तुम जहां तुमने देना प्रारंभ किया तो तुम्हारे अंदर से फुलफिलमेंट आएगा अब ये बात समझना मुश्किल है पहली बात तो समझी जा सकती है लेकिन ये कैसे होगा कि देने से व्यक्ति के अंदर पूर्णता बढ़ेगी फुलफिलमेंट बढ़ेगा इसलिए दृष्टांत दिया जाता है कि जो सागर गेहू हो के रूप से जल देता रहता है तो फिर उसको कितनी नदियां आकर के उसको भरती भी अगर मेघ न बने आसमान में बादल न जाए पानी बरसे ना तो नदियां में पानी कहां से आए और कहां से आकर उसमें भरे वो सर्किल जो वो है वो टूट जाए ये कहो कि पहले नदियां आके भर देती हैं आकर तो इसलिए समुद्र जल देता है ऐसे नहीं है चूंकि समुद्र पहले जल देता है मेघ वो भी बरसता है इसलिए नदियों समुद्र को समझता है ये दृष्टान्त दृष्टांत है तो यही प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा देगा उसको उतना अधिक प्राप्त होगा और ज्यादा मूल्य की वस्तु देगा तो कम मूल्य की वस्तुओं तो से ढेरों प्राप्त हो जाएगी अगर ज्यादा मूल्य की वस्तु दे तो कम मूल्य की वस्तु प्राप्त होने में क्या लगते हैं उसे तो और आसानी से प्राप्त हो जाएगी जैसे कि संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है कि वेदांत ज्ञान अध्यात्म अध्यात्मिकता ज्यादा मूल्यवान है तो पता लगेगा आध्यात्मिकता तो बड़ी मूल्यवान है धन उसके सामने कम की की चीज है तो अगर कोई इस ज्ञान को देने लगे दूसरे को है? तो धन क्या है वो तो बड़ी आसानी से आने लगे उसके आने में लगता कम तो मूल्य की वस्तु तो अपने आप प्राप्त हो गई इसलिए व्यक्ति को ये देने और लेने का जो नियम सर्किल है इसको तोड़ना नहीं चाहिए वन साइड नहीं चलना चाहिए लेते लेते रहो लेते लेते रहो ये मानवीय धर्म के अनुकूल नहीं है मानव सर्किल डूबता है व्यक्ति देता रहे आता रहे देता रहे आता रहे, आता रहे। देते लेते मन संक न दोनों बात है देत देने में भी संकोच न करे देते ही रहे और लेने में भी शंका न करे आता है आने तो जाता है देने को देते रहो किसी भी चौपाई दे मन शंका न लगे शंका न करे देने में शंका न करें हमारा घट जाएगा लेने में शंका न करें कि तो जो दे दे हमारे सिर पे सवार होगा या हमको भी भावना लगेगी हमको कम कहेंगे गट ग्री कहेंगे इसमें ले लिया लेते रहो देते रहो जो मिलता है स्वीकार करते रहो और जो कुछ है उसको बांटते रहो ये जीवन कभी है तो इस प्रकार से ये है सिंधु के समान ये सिंधु का उदाहरण उसमें इसलिए देखो सुन सर्व कृपा सुख सिंधु दीन दया करे आर्त बंधो ये हाथ तो दीनों के पर दया करने वाले है आर्त में जो दुखी लोग हैं उनके आप हैं उनके सहायक हैं अब बस जो भगवान के लक्षण है वही संतों के लक्षण है ये भी ध्यान रखना है भगवान जैसे दीन दया करें तो संत लोग भी दीन दया करें जैसे भगवान आरत बंद हुए वैसे संत लोग भी आरत बंद हुए जो भगवान के गुण धर्म लक्षण वही संतों की खुशी का तो मरती बेरनाथ मई बाली अब वो कहता देखो जब मरने लगे थे बाली मरने लगा पिता जब तो उसने क्या किया था कहो तुम्हारी को छे घाली वो आपके इस कर गया था हमने और कथा भी वहां इस प्रकार की है तो सीदास ने कहा वही तो अंगत भी याद दिला रहा है भगवान जो समय अंगत के प्राण निकलने लगे तो उसने कहा देखो ये अंगद हमारा पुत्र हमारी समाज भगवान है कि हम आपके शरण में दिए जाते हैं कि आपकी सेवा करेगा ऐसे करके अंगत वाली ने तो शरीर तो तो क्या कर दिया का स्मरण दिलाकर के अंगत कहते हैं कि कोच कोशे डालना के मैंने कोच में डालना के मैंने सुपुर्द कर जाना है दे है तो आपको सुपुर्द कर गए तो हम आपकी सेवा में जैसे कहा था वैसे हम आपकी सेवा में लगे रहे अब आप अपनी सेवा में हमको रखे छोड़िए असरण शरण विरद संभारी जिसकी कोई शरण नहीं उसकी आप ही शरण हो ये आपकी विरत है व्यत तो की माने आपका ये पाना है या आपका मन स्वभाव है प्रतिज्ञा है नियम है इस प्रकार का तो उसको आप पालन करो उस व्रत को संभारी मन स्मरण को या अपने व्रत को संभारी सवारी मैने स्मरण करो आप स्मरण करेंगे तो आपको लगेगा कि हम शरण में है तो आप हम अपने में आप वृतेंगे और मुह और मुहि जन दजऊ भगत हितकारी और भक्तों का हित करने वाले हैं तो आप हमें छोड़िए नहीं हमें जाने की मत करिए जाना पड़े मोरे तुम प्रभु गुरु पीतु माता कहते हैं आप मेरे माता पिता भी हैं गुरु भी हैं प्रभु स्वामी भी हैं प्रभुमन स्वामी है। आप हमारे स्वामी हैं हम आपके सेवक हैं आप हमारे गुरु हैं हम आपके सख्य आप माता पिता हो हम आपके पुत्र के समान हैं ये सब संबंध के साथ में है जाओ कहां तल कद जल जाता आपके चरणों को छोड़ करके हम जाए तो कहां जाए जब सारे संबंध आपसे ही हैं आप ही हमें एक प्रकार से मानते हैं तो और हमें जाना, कहां जाना है कहाँ हमारा घर कहां में जाना है इस प्रकार दंगत कहता है अब ये जगह उसी प्रकार के भाव हैं जैसे तुम्हें व माता पिता तुम्हें वा, तुम्हें मनुष्य इसी प्रकार से वही भाव इस प्रकार का है कि मोरे तुम प्रभु गुरु की तुम आता जाओ कहाज तो पद जल जाता और तो तुम्हें विचार कहा नरनाहा नरना के मने राज <सक्ष़> महाराज हे भगवंश आप ही आप ही विचार करके बताइए कि प्रभु तज भवन का जब हम कहा आपको छोड़ करके हमारा घर में वहां पर जाकर के हमारा कौन काम है जो कुछ सेवा कार्य कार्यालय आपके पास है घर में जाकर के वहां तो हमारा कोई काम अटता नहीं हम नहीं जाएंगे तो वहां क्या काम बन जाएगा ऐसे करके बोलते हैं वहां मेरा कोई काम नहीं है हमारा तो यही काम है घर में कोई काम नहीं तो बालक ज्ञान ना ये समझ करके हम बालक हैं बुद्धिहीन हैं ऐसा समझ करके राखो शर्ण नाथ जन्मदीना ऐसे समझ करके आप हमको रखी रखिए और हम दीन हैं आपके सेवक हैं ऐसे समझ करके उसने अपनी भावना जो है भगवान के पास करने के लिए प्रति बार बार आग्रह किया कि हमें किसी प्रकार से आप जाने दिए यही रखिए और तो ये भी कहा मान लो ये भी हो कि वहां तुम्हें अपने घर पे कोई काम नहीं कि क्या करोगे तो कहा मीठ चहले ग्रह के सी आपके घर के जो छोटे छोटे काम होंगे वो भी सब करोगे निधन छोटे काम भी कहलाते हैं वो भी मैं सब किया और बड़े पंक्ति गुरुओं के भरोतरियो और ये भी कहा कि आपकी चारों के दर्शन का करके देखते देखते और भरोतरियों संसार का दर से पार हो संसार कोई राग के साथ से काम प्रोधार से ये जो हमने कार्य बना रखा है हाल तो जो वो उसे तो छुटकारा हो जाएगा जन्म जाए। तो से चक्र से छूट जाएंगे आरण करो प्रभु पाही पाई पाई पाई से पाई प्रभु पाई इस प्रकार से भगवान के चरण पत्र कहने का प्रभु पाई हे भगवान हमारी रक्षा करो पाई हमारी रक्षा करो हे भगवान हमारी रक्षा करो ऐसे कहने लगा हम जो आवे नाथ का उग्रह जाही अब ये बात मत कहना कि अंगज आपका मसले घर जा रहा यह मत विश्वास हम कोई नहीं रहद वचन की नीत तो सुनिये रघुपति कर्णा शिव अंगद बातें संपादे अंगज ने बड़ी मन जीता अज भी नीत बोले हो वचन जहां पर कहते हैं अंगज वचन की नीत सुनियो अंगज में बड़ी विनम्रता बड़े प्रेमपूर्वक बड़ी उसके जितना हो सकता था इंतजता पूर्वक आग्रहपूर्वक भगवान से प्रार्थना की सुनी रघुपति करुणासीन हो लेकिन भगवान तो करुणा निधान नहीं है तो उन्होंने सुना कि करुणा के सीन मैंने करुणा ज सीमा उनसे ज्यादा करुणा किसको हो सकती है उससे ज्यादा दयालुपण हो सकता है तो भगवान ने देखा किया जब कृष्ण में सात है और जाना नहीं चाहता नहीं रहना चाहता तो भगवान ने कित उठाय और लाए तो ये भगवान की कृपा उन्होंने अंदर को उठा लिया बैठा हुआ था उसको दिया लेकर के प्रभु खाए रो सजल नयन राजी और उन्होंने भगवान ने बड़े भगवान के नेत्रों में भी प्रेम वाले स्व नए गए हो गए कमल नयन नेत्र उनके दिन इस प्रकार सजल हो गए और उन्होंने भगवान ने अंगद को लेकर के अपने हृदय से लगा किया सुग्रीव के साथ में भीषण के साथ में तो सम्मान देने का और प्रेम करने के दिखे के बाद कई साधन निकल के चले आते हैं देखिए जाम मान इत्यादि को भगवान ने अपने हाथ से बसा ये पहना जी तो बात हो गई और उनको नहीं पहना है लेकिन अंगद से जब बात आई तो अंगद को से लेकर के अपने हृदय से ही लगाया अंगद का बहुत प्रेम देखा अन्य लोगों से भी ज्यादा अंधे तो ऐसे भी पता लगता है कि जो सम्पत्तियों के समजी की मानसिक दशा ऐसी नहीं है स्तर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं सुग्रीव इतने दिन यहां रहा जरूर छह नहीं है हो सकता है जो भगवान के निकट रहते रहते अब उसको याद आने लगी हो अपने राज्य की कि देखो छह महीने हो गए यहां और राज्य छोड़े हुए हैं परिवार सब धनी पड़ा हुआ है कुछ कुमार में जनसंख्या क्या हुआ होद आया हो न याद आया तो भगवान याद दिलाया कि जब तुम्हारा राज्य वहां पड़ा हुआ है तो यहां बैठे हो तब याद आ गया काम हाँ, पड़ा हुआ तो इनको राजा राज, राजा हैं राजपथ पर आशीन है तो यही संस्कार यही वासना उनको विस्तुमदाम में और वही वासना इनकी विभीषण की लंका में खींच लेगा भगवान तो कहते हैं जहां उनके बस्त्रा वोजन पहन आए वे सब अपने अपने स्कंदा नगरी अपने लंका नगरी सबकी यात्रा पकड़ी सबको समझिये सब अंगत जो है इतना जो है इतना पीछे रहेगा ताकि मैं वहां का कुंडा का राजा है न लंका का राजा है राजा नहीं कहेंगे लेकिन फिर क्या है ये युवराज भगवान तो ने इस कोसी समय युवराज बना लिया युवराज क्या बना दिया कि जैसे युवराज बन गया जैसे ये सबके सब एक नदीन बंधे हैं एक अस्सी के स्तुटी में बंधे हुए हैं सुखरी और विभीषण ऐसे ही अंदर भी हैं युवराज पक्ष तो बस वही जोर वही बंधन उनके वहां घसीदित किया तो कैसे प्रगति के नियम जो है अंतर जगत के नियम जो है वो कहा दिखाई नहीं देते जो इतने सूक्ष्म होते हुए बड़े शक्तिशाली कैसे घसीद ले जाते हैं विवाह काम में देखो आप जाते रहते हैं घर उधर उतर कर जब आप जाते हैं देखो खाना जाते हैं कोई अपने घर जा रहा है पिता के पास जा रहा है माँ के पास जा रहा है कोई भाई के पास जा रहा है कोई अपने पुत्र के पास जा रहा है पक्टरों के पास जा रहा है पत्नियों के पास जा रहा है क्यों जा रहा है कोई तंत्र बना हुआ है ना बीतक बीत कोई घड़ा होने का क्यों लिया था अरे कहा और कहा जाए वहां हमारा कहा संबंध वहां कहा गया तो संबंध नहीं तो कहा जाएगी तो संबंध के माने क्या है संबंध माने कुछ भी हो लेकिन तंत्र के माने जानते ही कारण बंदा खूब मजबूती से भीतर भीतर बंदा हो ऊपर से चिन्हा दिखाई देता है उसका नाम चमन तो कोई व्यक्ति है जहां बंदा होगा जहां जाए कोई घसीटेगा चाहे थी लंबी डोर पर तो क्या यहां से अमेरिका तक की डोर की लंबी फैली हुई हो, हो तो घसीटेगा तो अमेरिका तक पीछे चले जाएंगे देखना योग दृष्टि है इस जिसको तो योग दृष्टि प्राप्त है वो इन सब सबको अपने भीतर देख लेता कहा हमारा हाँ ये मन किस किस जगह से बना हुआ है कहाँ कहां, कहां स्वीकृत तो ये सब हमको अपनी धन्य हम, तो हम लोग भले ही योग दृष्टि तो थोड़ा ले। वो दिखाई भी देने लगे लेकिन भगवान के लिए कौन सी बात तो जैसा उसने कहा था सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल सर्वज्ञ हम तो देख रहे हैं तुम्हारा भी तो अंदर अंदर जो तो हो बका हुआ है युवराज पथ ऐसी भूल जाए लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा भगवान ने उसको समझा दिया कि कहते वर माल पसंद मणि बालिक नहीं कह रहा है और बिंदु में बहुत रहना चाहता है भगवान ने अपने शिव लगा लिया और उसके बाद भगवान तो ने तो अपनी मालाई स्वरे में पहना दी निजी गोर माल बसन मणि और पश्चिमी पहनाये उसको कहनाई मूल्यवान कर सकिये मूल्यवान मणि इत्यादि शब देकर आभूषण इत्यादि पहना दिया उसको और विदा थी भगवान बहुत प्रकार समझा लेकिन भगवान ने उसको समझा दिया और समझाकर विदा करके क्या समझा दिया समझाने के लिए कुछ भी समझा दिया और भगवान का अपना अनुमान लगा लो भगवान बताओगे तुम यहां रह जाओगे तो फिर वहां युवराज के पास पर कौन राजा होगा नील हिसाब से तो को होना चाहिए अब राज्य की व्यवस्था तुम्ही को उनके पास साथ साथ देखनी है राज्य शासन व्यवस्था भी सीखनी है वो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हारा कर्तव्य है जिस पद पर तुम हो उस पद पर तुम्हें निर्वाह करना चाहिए उसके कर्म का जो है सिद्धांत वो जो हुआ है वो भी बरतान रूप से धर्म क्या है उसका पालन करो उस पालन करने के लिए तुम कह दिया कि तुम क्या समझते हो हम कोई अयोध्या में ही बैठोगे कैसे सबको बता दिया उसी प्रकार तुम समझो किस कंदा में जाओगे तो वहां पर भी हमें तुम्हारी हृदय में हमें वहां जाओगे तो तुम कहा तुमसे दूर नहीं है, है। तो मगर कुछ कंदाम तुम अगर किस कंदा में हो अपने धर्म का पालन भी कर रहे हो अपने का पालन करो हम तुम्हारे पास जिये तो फिर गाय चिंता और फिर सब लोग समय समय पर आते रहेंगे ये सुग्री भी यहाँ कभी आएंगे तुम भी कभी कभी आते रहना इससे भी रहना है उसका भी रहना कभी एक बात तो अब इस मैं नहीं किसी हमारे ने इस प्रकार के है कि जो बहुत दिन हो गए तो एक बार भगवान फिर जनता द्वारा ताकि चलो ये विष्णु को देखें जबकि क्या आगे कैसे रहता क्या भगवान तो भी देखने के हो सकता है तो तो ये भी कह दिया हो कि तुम कभी आएंगे देखेंगे तुम्हारा शासनकाल व्यवस्था कैसी चल रही है तुम तो लोग सेवा का कार्य कैसे कर रहे हो तुम तो राजा बनकर के अपने स्वार्थ में तो नहीं हो गए हो गंदे भोगों में तो नहीं लग गए हो तुम तो कितनी तो तो उदारता के साथ प्रजा का पालन कर रहे हो प्रजा से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है एक बार आकर के हम स्वयं देखेंगे आकर के एक दो बार आकर के जाओ तो मुझे समझना कि वहां जो कुछ कार्य कर रहे हो हमारी सेवा कर रहे हो वहां प्रजा का पालन कर रहे हो तो समझना की कज्ञा ही है तो हमारे ही तुम पालन कर रहे हो हमारी ही सेवा कर रहे हो अब जब भगवान इस प्रकार से समझा दिया उसको तो उसको भी अंगत को लगने लगा अगर भगवान की आज्ञा का भी तो नहीं पालन करते तो भक्ति के सी भक्ति का एक सिद्धांत यह की आज्ञा सम्म सेवा जो स्वामी है उसकी आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है जिससे स्वामी जी चाहता उस प्रकार से करे नहीं तो भाई की मत इसलिए अमृत को भी समझ में आ गई कि भगवान जैसे कहते हैं यही हमारा धर्म है इसी में मुक्ति इसी में हमारी मुक्ति दी है तो सरकार इस प्रकार से मतपन करी के लोग भविताली हो तो भगवान ने कह दिया वो तो ठीक है लेकिन संसार का का भी ध्यान रखो ज्ञान का भी ध्यान रखो सभी का संतुलन रखो एक को भुला करके दूसरे से काम थोड़ी चले अब ऐसा छोड़े कि तुम जो है वो ज्ञान में और भक्ति में आ करके तुमने अपने कर्तव्य को भूल जाओ ये कोई चीज छोड़े हुआ कर्तव्य का भी पालन करो धर्म पालन करो लेकिन कर्तव्य में कर्मे में इतने ज्यादा न डूब जाओ कि तुम भगवान को भूल जाओ आत्मा परमात्मा को भूल जाओ उसको न जानो ऐसा तो कर्म में भी परिवर्तन होना चाहिए इस प्रकार सब समझाजी और सबका संतान जीवन में कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों के ध्यान अगर बहुत कर्म ही जैसा हो जाता है क्या जरूरत ज्ञान की क्या जरूरत भक्ति की तो ये सब है मनमानी बातें हैं एकांी बात है शास्त्र विरोध बातें हैं अगर एक से मिल जाता होता तो गीता जैसे शास्त्रों में सबका वर्णन होता इसका उनका भी हो कवि वर्णन उपासना तो का भी करना ज्ञान का भी करना सबके लिए भगवान कहते हैं जंस करो कम क्रम से करो सब हो जाए कम को सबके साथ साथ करो ये जीवन का स्वरूप है भगवान ने समझा दिया अंगत को तो अंगत ने कहा कि भगवान को बिल्कुल कर दिया आ गई तो भगवान भगवान को इसको विदा लेकिन समझ में तो आ गई अंगत को लेकिन उतरी उतरी समझ में उसका हृदय से है उसको ज्ञानी की इच्छा के उसे प्रियता आनंद सुख अनुभूत भगवान के पास ही परंतर वो चलता है चलते चलते किस प्रकार से क्या एक भगवान की तरफ देखता रहता है हनुमान जिसे किस प्रकार से बात करता है मतलब एक प्रकार से प्रेमन जैसा रहता है उस प्रकार से होता है ये देव भगवान की कल